श्री पातंज के द्वारा गिर योग दर्शन है योग के के निरोध एक लक्षण क्या गया जिस लक्षण में के द्वारा संप्रज्ञात तो पूर्ण समाधि का ग्रहण होता है असंप्रज्ञात समाधि समाधि संप्रज्ञात समाधि सप्तपुरुष अन्य ख्याति प्रकृति का विवेक ज्ञान सप्तपुरुष अन्यथा ख्याति मात्र चित्त धर्म लेकिन इत्यादि न कहा गया एक विवेक विवेकजन्य सिद्धि है वो अपर निकृष्ट है सप्तुरुष अन्यता ख्याति हमारी अभ्यास वैराग्य से प्राप्त तो होता है उसको तो परम प्रस्यान कहते हैं चित्त के साथ उसका समाधिकरण प्रयोग कर दिया सामपि योग चित्त का धर्म चिस्ता ही धर्मी है चित्त धर्मधर्मी अभैद विवख्या करके ये एक चित्त ही योग चित्तयोग शाह प्रसाना कह चित्त कोई प्रसंग यद्यपि में योग है, योग धर्म। तो धर्म धर्म में अवैध विवख्या करके कहा गया विवेक ख्या हेतु विवेक ख्याति को भी त्याग करना है तभी समाधि की प्राप्ति होती है तो विवेक ख्याति का त्याग करना है त्याग का हेतु इसी सब चित उपादान हेतु चैतन्य शक्ति का ग्रहण का हेतु निरोध समाधि निरोध समाधि होने पर विवेक ख्या का त्याग हो जाता है अतिथिशक्ति चैतन्य प्राप्त हो जाता है अभी निरोध समाधि का अवतरण करने के लिए साधुतां सिधुता असाधुतांशक् साधुता असाधुता विवेक ख्या बसे साधु अरे क्या ख्या साधु नहीं और साधु अशोभन है ये दोनों में भेद देखा स्थितिशक्ति अपरिणाम अति अप्रति संक्रमण दर्शित विषय शुद्धाच अनता अपरिमी प्रकृति तो परिणाम ही पुरुष स्थितिशक्ति अपरिणाम में का परिणाम नहीं होता है अप्रतिसंक्रम किसी कार्य करने के लिए संचारक संक्रमण नहीं, दर्शित नहीं होता है निष्क्रिय है दर्शित जितया दर्शिता वितया व्यक्तित्व दर्शित विदया स्वयं चैतन्य विचय के साथ संबद्ध नहीं होता है चित्त में वितयाकार वृत्ति होने पर उसे चैतन्य का प्रतिबिंब जैसे वेदांत में मानते हैं वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है इतने मात्र से चैतन्य भोक्ता कहते ही विषय के संबंध नहीं होने पर भी विकास विषय जैसे सकती, उसको प्रकृति बुद्धि अंतकरण ये सब विषय दिखाते हैं उसमें प्रतिनिध हो जाना वो शुद्ध है चीज शक्ति अनंता ये चित्तीशक्ति का विचेषण है सुख दुख टीका में सुख दुख मोहात्मकम अशुद्धि ये सुख दुख मोह सत्तरजत तो अनुगुण का कार्य अशुदीय सुखम हो अति विवेकी न दुख करो तो अत दुख तो है सुखम हो अभी दुख तो दुख है ही सुख भी विवेकी को दुख देता है अरे मोह भी निद्राव करना समाधार मोह अज्ञान का कार्य ये भी विवेकी को दुख देते है दुख करो कि डाक रहता है सुख प्रयाद आने लेंगे सुख भी होते दुख भी होता है ग्राह होता है दुखा प्राप्ति लोग में दुखी करता है सुख सुख भी दुखी करता है सुख कैसे सुख तो प्राप्त होता है अगर नष्ट होता है अगर नहीं प्राप्त होता है इच्छा न भी तो दुखी करता है तार्किक में नी एक दिन प्रति दुखद्वसों को मुख्य मानते एक एक दुख के अनुरख भी है। विशेष, तो भी विदेश को दुख देता है की विशेष सुख को त्याग करता है नित्य सुख प्राप्त करने के लिए नित्य परमात्मा पर परिपूर्ण आनंद स्वरूप निश्चित होने के लिए यह विशेष उप दार्शनिक मानते हैं तो ये कहा सुख और मोह भी बीबे को दुख देने से इसको दुख कूटी में रखा है अशुद्धि अंत्य स्थिति तत्व कुलते नई अशुद्धि और अंतरी नाश नहीं होता है किसी शक्ति का अशुद्धि भी किसी में नहीं है इसलिए इसको का शुद्धार्थ तो अनता शुद्ध है क्योंकि अशुद्धि नहीं है अशुद्धि सुख दुख में है तो पुरुषों में चेतन में नहीं है मेरे बीते थे और चित्त का नाश होता है विषयों तो का नाश होता है किंतु पुरुष का नाश नहीं होता अंत नहीं है इसलिए शुद्धार्थ अनंता से बातों में कहा गया मोनु सुख दुख तो महात्म का तो शब्दादि यम चेतन मान तदापन्ना कथम विषय ये जितने शब्दादि विषय सुखदुखम लोग कहते हैं सुखदुख के विषय से जो ग्रहण करते हैं भोग करता है पुरुष को भोक्ता मानते है करता तो करते प्रधान तो सांखे तो मत में पुरुष है भोक्ता तो शब्दादि को ग्रहण करेगा तदाचारि तदाचारन्ना विच्या सदाकार जब हो जाती है शुद्धा कैसे सकती और यदि सदाकार नहीं होती कहेंगे तदाचार परिग्रह परिवर्तन से कथम अनंत सदाकार परिग्रह परिवर्तन सदाकार का स्वीकार और सदाकार का त्याग ये करने वाली भी अनंत के होगी और सदाकार में तो भोग कैसे होगा जो विचयाचार बनती विशा कर त्याग होता है तो अनंत है तो शांत हो जाएगी उसका नाच हो जाता है अर्थ उत्तम दक्षित विषया वस्तुतः स्वयं बीते के साथ संबंध नहीं पुरुष निर्तित है जैसे वेदांत मानते हैं पदम पत्न जैसे निर्यतः पुष्कर पला निर्त्य है पुरुष वितय के साथ संबंध नहीं वेदांत भी दृग दृश्य का विवेक करते हैं दृश्य के साथ दृग का संबंध यही है संबंध नहीं होने से द्वितीय मिथ्या वास्तव होता तो संबंध होता है इसमें विश्व मिथ्या तो नहीं मानते कि संबंध नहीं होता है दर्शित विषय का उसको दर्शित विषय व्यक्ति किसान करता है सम्मान करते शब्दी व्यक्ति किस सत्तवता दर्शित विषय यदि भवे तब एवं यदि बुद्धि वित्तीशक्ति आप परिणाम अशुद्ध होगी तभी यदि के समान शक्ति में विचार का आए पिछली शक्ति में विचयाकार नहीं है बुद्धि में चाहे बुद्धि तो विचयाकार होती है। उसके समान चैतन्य विचयाकारता को प्राप्त करे तो अशुद्ध हो जाए अनंत नहीं हो न अंत हो जाएगा किंतु तो पुजन वित्त आकारता नहीं आती है बुद्धिगत वित्त आकारता यदि आपद्य यदि एक तथा भवे वित्त आकार को प्राप्त करे तब अशुद्ध हो जाए जैसे बुद्धि किंतु बुद्धि वित्त आकार परिणता प्रति बुद्धि वित्त के, तो के परिणत तो होती है जैसे वेदांत मानते अंत तो नहीं वित्ताकार घटाकार बन बन जाता है बुद्धि तदाकर होती है बुद्धि होती है अतदाकार विषय आदर से बुद्धि देखातीसको चित्ती शक्ति होती शक्ति विषयाकार होती ही नहीं अतदाकारा अतदाकार विषय आदर जितती है बुद्धि पुरुष के साथ विषय का संबंध नहीं तो केवल प्रकृति में बुद्धि प्रकृति के आकार बुद्धि में मृत्यु हुई उसमें चेतन का प्रतिम्ब दिखता है तो प्रतिब को लेकर के उसमें कहते संबंध हुआ याबंधिक संबंध संबंध नहीं तथा पुरुष पुरुष विषय ग्रहण करता है वो करता है थे थे। तो कहते यदि वास्तव पुरबंध नहीं केवल बुद्धिवृत्ति में चैतन्य का प्रतिब होने से कहा जाता है इसलिए पुरुषत्व शुद्ध ही है अनारोह स्थिति शक्त खत्म द्वितेदन ये बुद्धि में चैतने का संबंध नहीं हो अनारोग आरोग्य नहीं हो तो विषय को ग्रहण कैसे करेगी द्वितीय ज्ञान में होगा तो विषय द्वितिया कैसा है यदि में आरोग्य होते सम्बन्ध हो गया है कपमन सलाहकारा प्रति विषयता संबंध हुआ तो विचयाकार तो हो जाएगी किसी शक्ति जिससे बुद्धि विचयाकार होती है किसी शक्ति यदि विषय के साथ संबंध होगी तो भी विचयाकार हो जाएगी युद्ध विचयाकार नहीं होती है विषय का ग्रहण नहीं होगा तो भोग केगा अत उत्तम अप्रति संक्रमण और तो प्रतिसंक्रमण नहीं किसी शक्ति प्रतिसंक्रमण नहीं करती कार्य के लिए संचार रहित है प्रति संक्राम संचार सत्य संक्राम जाता संचार सित ना जैसा स्थितिशक्ति पुरुष में संचार संतरण है, है। कार्य जन के लिए कार्य के लिए संचरण क्रिया नहीं होती हुए निष्क्रिय है सर्व सुव्य नास्ती ये संचार क्यों पुरुष में नहीं इसलिए का परिणाम इस शक्ति परिणाम में नहीं है अपरिणाम परिणाम रहित शुद्ध है एक रूप है पुरुष को धर्म लक्षण परिणाम क्रियाारूपण परिणाम परिणता सती बुद्धि संयोजन परिणाम सिक्ति शिक्षिशक्ति में तीन प्रकार परिणाम तीन प्रकार परिणाम धर्म लक्षण अवस्था धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम परिणाम तो धर्म पर लक्षण तो अवस्था आत्मक परिणाम दो लक्षण आया प्रथम लक्षण का परिणाम का विशेष एक धर्म परिणाम ऐसा लक्षण परिणाम ऐसा अवस्था परिणाम धर्म लक्षण अवस्था रूप परिणाम अवस्था लक्षण का अवस्था आत्मक अवस्था है लक्षण अवस्था है सरूप तीन प्रकार चेतन में नहीं है धर्म परिणाम होता है मिट्टी से घट बनाते हैं से कुंडल कटक आदि बनाया ये परिणाम हो गया धर्म परिणाम लक्षण परिणाम है अतीत वर्तमान भविष्य ये परिणाम घट बन गया अभी अभी वर्तमान में कुछ काल के बाद अतीत हो जाएगा पूर्व घट वर्तमान आ गया फिर भविष्य से अतीत वर्तमान भविष्य पर उससे जो अपता है होता है लक्षण परिणाम काल को लेकर के लक्षण परिणाम होता है और अवस्था परिणाम है नूतन पुरान अभी नया है जब तक तो दूसरे नया वस्त्र आया नया उसको तो कहते तो नया और एक नया बत्र आ गया तो उसको कहे तो नया ये हो गया पुराना जब तक तो दूसरे तरह में नया है अपन एक वस्त्र है कोई गलत बस्तूर और एक लाया तो यह नया है नया नया तब तो जिससे तो नया आ गया तो उसको नया कहेंगे पुराना हो गया ए, एक एक सप्ताह हो एक माह हो एक वर्ष हो और रुपया गया नहीं तो ये करना ये पुराना ये नया है कुछ तो लोग नया चाहते हैं पुराना हुआ मोबाइल पुराना हुए नया ले <laughs> एक दो महीने के बाद कोई नया आया फिर दिन दो महीने के बाद है पुराना हो गया कोई नया तो प्रतिमा से नया नया निकलती है ये होता है अवस्था परिणाम लक्षण परिणाम अति तो वर्तमान भविष्य और व्यवस्था परिणाम है नूतन पुरातन नूतन तरफ ऐसी परिणाम है ये जो परिणाम होता है प्रकृति में तो है चैतन्य में तीन परिणाम नहीं धर्म लक्षण अवस्था वह परिणाम त्रीवित होती तीन प्रकार परिणाम चैतन्य में नहीं यदि परिणाम होता तो क्रिया रूप से परिणत होकर के बुद्धि संयोजन परिणाम तो चिंती बुद्धि के साथ अनबंध होकर के चैतन्य का परिणाम होता है, किंतु ऐसे नहीं परिणाम बनते चैतन्य अपरिणाम है बुद्धि के साथ संबंध नहीं है असंक्रांत आया दन रूपा देश्य संक्रांत नहीं होगा कर संचार नहीं क्रिया नहीं है पुरुष में क्रिया नहीं तो द्वित के साथ विषय का संवेदन ज्ञान कैसे होगा विषय ज्ञान नहीं तो भोक्ता कैसे नहीं आगे प्रतिपादन करेंगे यही है बुद्धि के वित हैकार है, है, है, है, उसमें चैतन्य का प्रतिंब हो गया यही संबंध है वेदांत वहां कहते आध्यात्मिक संबंध इस प्रतिम्ब होने से उसको संवेदन करते से आगे प्रतिपादन करेंगे शोभना चिट्ठी शक्ति शोभना है साधु है वो ग्रहण करना चाहिए उसको और विवेक का सत् गुरु तक शुद्ध पुरुष से जिन्न और शुद्ध है त्रिगुणात्मक है प्राकृतिक का कार्य है इसे उसका त्याग करना चाहिए जो विवेक छात्री का भी त्याग हो जाएगा निर्विकोर समाधि शुद्ध पुरुष स्वरूपस्थित हो जाएगा यही लक्ष्य है निर्विकोर समाधि को तो जाकर के अपने स्वरूप में हो जाना विवेक छात्र का भी त्याग करना विवेक का त्याग कहे तो निरुद्ध समाधि निर्विक और समाधि कम तो विवेक साक्ष भी नहीं अभ्यास्यक विवेकख्याति बुद्धिसत्ता तत्वात्म का बुद्धिण बुद्धि बुद्धिसत्व आत्मा बुद्धि आत्मा स्व बुद्धिसत्पे विवेकख्या रुगुण तनुगुण चलाकोगुणगता कार्य जान सकाश किंतु अशोभना पुषकोभ इतने का सत्वगुणात्मिका तो यपरीता विवेकिख्याति विपरीत विवेक शुद्धा कनता सत्वुणात्मिका है विवेकिख्या अतो विपरीता तो यगुणात्मिक विवेकाति अतो विपरीता है पुरुष से विपरीत कि से विपरीत है कि शक्ति शुद्ध है अपरिणाम किंतु यह विवेकिक्षाते तत्वगुणात्मिका वो अशुभ अशुभ है अशुभ है ठीक है टीका में बुद्धि सत्यात्मिका अशोभना ये तो उत्तम विवेकिक्याति बुद्धि सत्यात्मा को अशोभना का चित्तीशक्ति तो शोभना कही गई अतः विपरीत अतकार तो चित्तीशक् पुरुष सत्य विपरीत है बुद्धि सत्व विवेक ख्याति ज्ञान विवेक ख्याति ज्ञान बुद्धि की वृत्ति तो काला और वृत्ति मत में अभ्य विवेक्षा करके बुद्धि को तो ही विवेक ख्याति शब्द से कर दिया यदा है या। तो विवेकी ख्या तथा केव कथा वृत्ति अंतरा दोष बहुलाना की भाव जो विवेक खाती है प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है उसको भी क्या करना पड़ता है जो विजय के काति भी त्याग्या है और अन्य जो वृत्ति है अंत के परिणाम वृत्ति है विषयाकार वृत्ति उनके लिए क्या कहना हो तो दो सबूल है सब तक स्वूपाचार वृत्ति होने पर विषय भोग भोगजन्य संस्कार फिर वातना फिर भोग करने के लिए कर्म करेगा फिर सुपुत्र भोग करने के जन्म यह तो संसार का कारण है वृत्ति अंतर अन्य वृत्ति दोष बहुलाम दोष अभी होने है इसे सब वृत्ति को छोड़ना है सब चिंतन को छोड़ करके यही साधन है चित्त वृत्ति निरोधक जिसने चित्त में अंतकरण में बुद्धि में विचार आते हैं जिसने विचार जिसे संबंध होगा जिसने व्यवहार करेंगे इतने विचार आता है जिसने विचार आएगा वृत्ति इतनी बने जितने किसी भी तग द्वेष इच्छा है प्राप्त करने के लिए संकल्प एक संकल्प मन में रखकर कर बैठ जाए जुते तो नहीं बताए मन में एक संकल्प हो, उसके पीछे हजार संकल्प हो, हजार जूठ बोलना पड़ता है कुछ संकल्प मन में रखने पर को है, मन में संकल्प रखा उसके पीछे संकल्प जो चलता ही रहता है और मन में संकल्प रख कर बैठ जाए ध्यान करने के लिए ध्यान नहीं जुटी तो मन में जमती संकल्प का त्याग योग वास्तव में तो है ही साधन में योग के लिए सबके संकल्प का त्याग इच्छा का त्याग कोई भी साधन किसी मार्ग में चलो विषय, इच्छा भोग इच्छा कुछ करने की इच्छा ये सब वो है ये सब का त्याग करना ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके समाधि में व्यक्तियों का निरोध तो करना अंत में पूर्व विवेक खाति विवेक के, के पुष्कृति पुरुष का ज्ञान हो जाता है पुरुष तो को रहना तब निर्विकल समाधि होती इसलिए कहा था क्या करना है जो शिक्षित शक्ति का विवेक छात्र का भी त्याग करना है तब तक तब हेतु निरत समाधे अवतार विद्य इसलिए विवेक ख्या त्याग का हेतु समाधि निर्वितरण समाधि समाधि उसका अवतरण करना है अत्यामें अत्याम निरम चित्तम ताम सत्यम चित्तम सत्या चित्त सत्या विवेक विवेक सात्या मत विरक्त चित्त एक विरक्त रागयुक्त हो तक अरे विगतरागेश विराग हो गया विरक्तरक्तरित आसस्तरित वैराग्यक्त भी नहीं चाहिए खाती मिलती उसकी खाति ज्ञान जीवे के खाति को को लेता है अभी वो बिर, सब वृत्ति का आयोजन कर जब ध्यान करते एक प्रत्येकता न्यान आगे कहीं प्रत्येकता ना पहले धारणा किस देश में मन को लगाना वृत्तियों को छोड़ने के लिए त्याग करने के लिए शब्द से कहने से त्याग नहीं होता है मन से वृत्ति हटनी चाहिए बढ़ जाने पर स्थिर के बहुत अभ्यास करके आत्मिक उठना हो जाएगा कभी प्राणायाम किंतु मन से मनुष्य छूट जाए विचार छूट जाए तरह नहीं इसे कुछ एक के आलम्बन ले करके चिंतन करना पड़ता है धारणा देश बंध देह के बाहर हो देह के अंदर हो किसी देश में सिक्ता को लगाए कभी धीरे धीरे हमने चिंतन छूटता है धारणा होने के बाद प्रत्येकता मत ध्यान लगातार तो उसका चिंतन न करेगा तो ध्यान होगा तभी समाधि होगी इसलिए आवलंबन लेकर के चिंतन करते हैं कि आलम्बन लेकर चिंतन करने पर अन्य विषय चिंतन छोड़ना अन्य विषय को छोड़ने के लिए एक आलम्बन ले करके उसका ही चिंतन किया वो चिंतन करने पर विषय चिंतन छुटता है फिर अंत में जो विवेक इच्छा दी उसको भी त्याग करना विषय से कर वैराग्य होने पर चिंतन छुटेगा इसलिए वैराग्य के साधन नहीं शक्ति होने के लिए चित्त को विवेक ख्या में होकर विवेक ख्या को ख्याल ख्या को निरोधक चित्तवृत्ति निरोधक चित्तवृत्ति निरोधक योग कहा गया सर्वासाम चित्तवृत्तिरोध नहीं कहने से असंप्रज्ञा संप्रज्ञात समाधि का भी ग्रहण हुआ किन्तु मुख्य है असंप्रज्ञात समाधि जिसमें विवेक काटिका भी निरुद्ध हो जाएगी विवेक काटिका बताओ उसमें निरुक्त होकर के उसको भी पोष देता है तब अष्टम्ञान को समाधि तदवस्थम चित्तम संस्कार उत्पम भवती स निर्विद्या समाधि उच्च अवस्था में चित्त चित्त तदवस्थम चित्त सह अवस्थाए से उच्च अवस्था में चित्त संस्कार चुप्त होता है वृत्ति नहीं है सवृत्ति का अभाव हो क्योंकि जितनी चिंतन होता है उसका संस्कार रहता है संस्कार नष्ट नहीं होता है अंत पर संस्कार संस्कार होता है दाहे दृष्टि नहीं ज्ञान प्रसाद मात्र में ही परेण वैराग्य विवेक ख्याति नुनबी व्यस्त ज्ञान प्रसाद विवेक ख्याति ज्ञान वो प्रसाद प्रसन्न सत्य होता है बार बार अभ्यास क्रम से दीर्घ ज्ञान जो होता है का वहराज़, वहराज़। ज्ञान को को का पल है वैराग्य पर वैराग्य वैराग्य भरे ज्ञान विवेक पूर्वक वैराग्य वैराग्य का कारण विवेक वैराग्य नहीं होने के कारण ज्ञान विवेक नहीं होता है जितने वैराग्य का अभाव है उसका कारण है विवेक का अभाव है विवेक उसका नाम है जो वैराग्य उत्पन्न कर दे वैराग्य नहीं कर पाता है तो वो विवेक नहीं विवेक वैराग्य का जनक है इसी प्रकार वैराग्य विवेक होने से वैराग्य होता है ज्ञान होने पर वैराग्य होता है ज्ञान प्रसाद ज्ञान दृढ़ होने पर परेण वैराग्य न वैराग्य है पर वैराग्य होता है पर वैराग्य से विवेक में से निर्वृत्ति विवेक छाति से पर वैराग्य पर वैराग्य से विवेक ख्याति का भी रूप देता है वो तो भी नहीं चाहिए अर्थात निरुद्धा से सवृत्ति चित्तम की दृत निरुद्धा से निरुद्धा अतृथ्यवृत्त यित तुद्धार्थ वृत्ति तवृत्ति का निरुद्ध हो गया अतृत्व निरुद्धा अतृत्यवृत्तय कत्य चित्त और चित्त, से चित्त। का हो गया निरुद्धार्थ वृत्ति चित्त जिस चित्त में सवृत्ति का निध हो गया और चित्त किस प्रकार चित्त है चित्त तदर्थ चित्त संस्कार वह निर्बीज सधि तदवस्थने बहुगृह स अवस्थास्थवस्थ स निरोध स निरोध अवस्थाय तथस उत्तम निरोधे की अवस्था है वह निरोधअ अवस्थे तथम निरोधोवस्थम यह कार्य निरधता करूप निरोधकमा स निर्बीज सधि निर्बीज निर्गत बीज में बीज रही तो बीज हे कारण है आगे कार्य बनेगा बीज नष्ट हो जाने से निर्वीज हो गया ठीक सहित कर्माशय जाति भोग बीजम तस्मा निर्गत से निर्वीज क्लेश के सहित कर्माशेय अभिद्या कर्मा का राग से क्लेश कर्म कर्म का संस्कार कर्म फल जाति आयुर्भोग जन्म आयुर्भोग इनका बीज है कारण इस कारण जितना हो गया तस्म निर्गत बीजम इसमा बीज रहित हो गया तो क्या कारण रहित हो गया भोग जाती एकता से भोगालय तब एक ही जाति भोग बीज एक किसके पुराने पिता नहीं किसके बाद पुस्तकालय से पुस्तक निकाले बनाया भोग गया जात्या है ना एक क्लेट भोग बीजम जात्यायोगे बनाया भोग बीजम जाति भोग का बीज है कर्माट्य कर्नाटक का बीज कितना बीज है जाति आयुर्भोग बीजम एक पद है जाति भोग का बीज कारण है ये कर्मता बीजन अभिद्या जन्म आयुर्भोगता बीज कारण वो बीजन अर्थ हो गया निर्गत तो निर्वीज हो गया समाधि अत्यव योगी जन प्रसिद्धांवर्था संज्ञा आदर्शी योगी जन का नाम प्रसिद्ध है योगी जन प्रसिद्धां योगी जान से प्रसिद्धांवर्थ संज्ञा अर्थ से योग्य अन अनुष्ठान संज्ञान आदर अर्थवाली संज्ञान न तक किंचित संप्रज्ञा थे कि असंप्रज्ञात लोग योगी में प्रसिद्ध असंप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञानी तो किंचित संप्रज्ञा थे सभी तत्व समाधि में तो सत्यपुरुष विवेक ख्याति ज्ञान है सप्तुरुष का वेद जानते निर्विजय समाज है किंचित नज्ञाए थे कुछ नहीं जानते तब विवेक ख्याति भी नष्ट वृत्ति नहीं उसका नामे तो उसका नाम है असंप्रज्ञा तो समाधि उपसोध सीध त योग चित्तवृत्ति निरोधी कि दोनों प्रकार योग हुआ संप्रज्ञा तो रज्ञात योग दोनों प्रकार चित्तवृत्ति निरोध योग चित्तवृत्ति निरोध एकत्र चित्तवृत्ति का निर्गत तो दोनों प्रकार हुआ कहीं संप्रज्ञा तो आज संप्रज्ञा तो दोनों प्रकार ही योग हे दिवी त योग से तरध संप्रतिरसूत्रे चोटती आगे का करते करते हुए प्रश्न हैं तक काश्कर् तदवत्चेतवात्तिबोधात्मा पुरुष क्यूंतभाव निरोध हो जाता है तदवत्चेतवात्म नहीं विष् तो नहीं रहता है पुरुष होता बुद्धि बोध आत्मा बुद्धि के बोध को जानता है बोध स्वरूप बुद्धि के बोध आत्मा को बोध आत्मा बोध स्वरूप जैसे प्रतिबोध विधिता मतन वेदांत बोध बुद्धि की साक्षी है इसी प्रकार बुद्धि का बोध बुद्धि की साक्षी है बुद्धि को प्रकाश करने वाला बुद्धि बोध आत्मा बुद्धि के बोध रूप पुरुष पुरुष का तत्व बुद्धि का है, बुद्धि को प्रकाश करने वाले पुरुष जो वित्त नहीं है वित्त तो हो तो वित्ती का बुद्धि होगी वित्त घटक रूप रचा कर बुद्धि उसी बुद्धि को प्रकाश करेगा पुरुष जो वित्त नहीं रहा तो बुद्धि वित्त्या नहीं होगी वित्तिया नहीं पर पुरुष किसको प्रकाश करेगा जो तो पुरुष बुद्धि को ग्रहण करता पुर्� है प्रकाश करता है वित्त विचिष बुद्धि को तो प्रकाश करता है रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान उसको प्रकाश करेगा पुरुष रूपये के बिना केवल बुद्धि नहीं किसको प्रकाश करेगा यह अभिप्राय है वित्त नहीं होने से बुद्धि बोध रूपुरुष किन सदा हो इसका क्या स्वभाव होगा किन आक्षेप में तीन आक्षेपाकरण बुद्धि नहीं होने तत्वाकार परि न तो बुद्धि बोध आत्मा तत्व परिणत बुद्धि रूपाकार घटाकार तटाचार परिणत बुद्धि बुद्धि का बोध स्वरूप बुद्धि बोधात्मा आत्माएं तो बुद्धि का बोध स्वरूप जो पुरुष कल है कलवाय पुरुष सदा जो अनुभव किया जाता है बुद्धि के बोध रूप से और बुद्धि तत्वदाचार परिणते है तत्व काकार पर होने से बुद्धि विषय को बोध कर दे पुरुष बुद्धि विषय को बोध बुद्धि तो विषय करने वाले बोध है बुद्धि का काकी और बीते आकार बुद्धि नहीं होने पर पुरुष का क्या स्वरूप रहेगा हमेशा ही तो वित्त आकार बुद्धि को प्रकाश करता है पुरुष और विषय नहीं तो वित्त आकार बुद्धि नहीं वित्त आकार बुद्धि नहीं तो पुरुष का क्या स्वरूप रहेगा न बुद्धि बोध है तो अतो अस्त पुरुष अस्त बुद्धि बोध स्वभाव सवित्री हो प्रकाश ना बुद्धि बोध रहित बुद्धि बोध रहित पुरुष नहीं होगा बुद्धि का प्रकाश करने वाले तो बोध है उसके बिना कैसे होगा पुरुषस्य बुद्धि बोध स्वभाव पुरुष का स्वभाव बुद्धि का बोध बुद्धि का प्रकाश करता है बुद्धि बोध उसका पुरुष का स्वभाव है स्वभाव सही वस्तु रही स्वभाग्नि तो का स्वभाव उसमें उसके बिना स्वभाव के बिना नहीं रहेगी स्वभाव नहीं तो वक्त नहीं रहेगी पुरुष से बुद्धि स्वभाव है सभी सूर्य प्रकाश है सूर्य का स्वभाव प्रकाश है प्रकाश के बिना सूर्य नहीं रहेगा प्रकाश सूर्य है तो प्रकाश रहेगा न तो संस्कार से चेतौटी तेस व्यक्ति जब निर्दीज समाज में तित्व तो हो गया वृत्ति नहीं रही केवल संस्कार ही रहा चित्त में संस्कार हुआ। से हुआ उसमें विषय का प्रकाश नहीं होता विषय बुद्धि नहीं उसका बोध नहीं होगा नहीं तो स्वभाग अपह वर्तित्व अपहाय स्वभाग के बिना कोई पदार्थ नहीं रह सकता है भाव वर्तित्व न रहते कोई कोई पदार्थ स्वभाव के बिना नहीं रहेगा ये पूछने वाले कहता है जब निर्विजय समाधि हो जाती है कोई विचय नहीं रहा विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धिकार बुद्धि भी नहीं रहेगी और विषयाकार बुद्धि को प्रकाश करने वाले पुरुष कैसे रहेगा सूर्य का स्वभाव प्रकाश, है। प्रकाश है नहीं रहता परिणत बुद्धि नहीं रहे तो उसका प्रकाश करने वाला पुरुष कैसे रहेगा ये शंका है क्या बेहतर है संस्कार बुद्धि कस्मात् पुरुष में न बुद्ध अभी प्रश्न पुरुष बुद्धि को क्यों नहीं प्रकाश करेगा बुद्धि में विचार कर वृत्ति नहीं हो किंतु बुद्धि तो संस्कार संस्कार जितने वृत्ति विषय ग्रहण होते हैं सबका संस्कार बुद्धि में रहता है तो संस्कार से बुद्धो सा बुद्धि संस्कार चेता संस्कार केवल वृत्ति नहीं रहेगी चित्तन में तो फिर संस्कार से तो बुद्धि को पुरुष को क्यों नहीं बुद्धि जो नहीं प्रकाश करता है जो नहीं जानता है बुद्धिता तो प्रकाश करना प्रकाश करता है पुरुष बुद्धि को प्रकाश करेगा पुरुष तो विषय बुद्धिता में हो कहते ना न बुद्धिमास्त्र पुरुष विषय केवल बुद्धि पुरुष का विषय नहीं है अपितु पुरुषार्थवती बुद्धि पुरुषार्थ देने वाले धोर अथव देने वाली बुद्धि का विषय बताया केवल बुद्धि जो निर्मित समाज में रहती बुद्धि और बुद्धि पुरुषार्थ वाले नहीं ना उससे भोग है ना अपवर्गे भोग और अपवर्ग दो प्रकृति का परिणाम होता है पुरुष को तो भोग देने के लिए भोग और अपवर्ग भोग तो तो अपवर्ग मोक्ष यही पुरुषार्थ है जो बुद्धि है और कुछ तो तो नहीं है ये बुद्धि पुरुषार्थ वाले नहीं केवल बुद्धि इसलिए विषय अभाव कहा केवल बुद्धि विषय में अच्छी पुरुषार्थ प्रति बुद्धि विवेक के साथ ख्याय भोग पुरुषार्थ कौन है विवेक ख्याय भोगस्तय विषय भोग क्या वचन है न पहला का विवेक या तो की या विवेक है कितने हो गए ये पुरुषार्थनि में कौन है विवेक विवेक पुरुषार्थ है और द्वित भोग पुरुषार्थ भोग और अपन अपन है विवेक ये दोनों हो गए भोग तुल भोग तुरु तब तो, तो निर्द्धावसायन नष्ट निर्वुद्धावसायन तव तो नष्ट हो दो नहीं रहते पुरुषात विवेक खाति भी नहीं और भोग भी नहीं सिद्ध तत्व वित्तीय भारत इसलिए द्वितीय भाग हो गया बुद्धि तरह ही किन्तु केवल बुद्धि पुरुष का विषय नहीं है वाली बुद्धि विवेक वाली बुद्धि हो भोगदाली बुद्धि हो ये पुरुषों का वित्तीय हो ये बुद्धि निवेदन समाधि में नहीं द्वितीय भाग हो गया ये द्वितय यदि नहीं रहा तो पुरुष का क्या स्वरूप होगा ये प्रश्न तो है फिर पुरुष क्या करेगा स्वभाविक सविता सूर्य प्रकाश के ना नहीं रहता है पुरुष का जो स्वभाव है बुद्धि बोधात्मा बुद्धि को प्रकाश करने वाला पुरुष है बुद्धि जितया का रहने वाली बुद्धि को प्रकाश करेगी किसी तरह से प्रकाश करके तो विचार तो में पुरुष का क्या स्वभाव है इस अनुस का उत्तर देते सूत्र के द्वारा तथा निर्दित समाज अवस्था में द्रष्टु तरुपये अवस्थान दृष्टा का अवस्थान तरूप में होता है स्वरूप में स्थित होता है द्रष्टा पुरुष अपने स्वरूप में स्थित होता है अवस्था अवस्थान आपका स्वरूप आपके कितने दूर में है हिमा है आपका स्वरूप यहाँ है या जिसे कमरा में रहा है स्वरूप अपना तो ही स्वरूपय अवस्थान कैसे बनेगा मेरा स्वरूप स्वरूप को मेरे से भिन्न है क्या दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान स्वरूप कोई अलग उसमें रहेगा स्वरूप सप्तमें तो अधिकण बनेगा करते आते चचाई में आसन में बैठता है इस वो रूप में रहेगा वो भेद नहीं है भेद कल्पना करके एक गौण प्रयोग ये सूची में आया तथा स्व प्रतिष्ठित स्वयहि प्रतिष्ठित अथवा न नहीं आत्मा स्वयं प्रकाश ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है स्वहिम अपने स्वरूप में अपने स्वरूप में अपने कैसे रहेगा अपने में अपने नहीं रहता है अथवा नौ महीने में कोई कितने प्रतिष्ठित है ही नहीं ब्रह्म की कोई प्रतिष्ठा है नहीं ब्रह्म अप्रतिष्ठा है ब्रह्म की प्रतिष्ठा कोई है ब्रह्म को व्रात्य कहा गया वात्यों कहते संस्कार दी जाए ये ब्रह्म का संस्कार है परमात्मा का संस्कार कौन करेगा मन पिता माता है तो संस्कार करेगी तो संस्कार अनुदान नहीं होता है अन्य को तो व्राह कहकर व्राते निा होती है किन्तु परमात्मा कहते आप सब चाहना आदि आपका संस्कार करने वाले कोई नहीं उनका संस्कार याद मित्र संस्कार कौन करेगा कोई नहीं हाँ अवतारण तो, तो, तो होता तो तो है परमात्मा या नहीं तो इसी प्रकार यहाँ परमात्मा के लिए न महीने प्रतिष्ठित किसी प्रतिष्ठित नहीं है परमात्मा में सब प्रतिष्ठित है परमात्मा कहीं आती तो नहीं उसका आश्रय कौन होगा सर उपयी आरोपितम शांत निवृत ये ये स्वरूप कहने का अभिप्राय है क्या है दृष्टा द्रष्टा स्वरूप में रहता है अर्थात शांत घोर मूल स्वभाव का शांत घोर मूल स्वरूप सत्यत्मको सम नहीं तत्सव पुरुष ही चैतन्य स्वरूपम चैतन्य पुरुष का स्वरूप अनुपाधिकम पिता के बिना स्वरूप चैतन्य है औपाधि का स्वरूप उपाधि के कारण अन्य स्वरूप होता है पटिक सत्य शुकड़े जथा टक् लाल दिखता है तो पटीक का स्वरूप लाल है या नीला सत्य स्वराब है ये तो औपाधि का स्वरूप होता है इससे बोलेगा पुरुष का स्वरूप होता है चैतन्य अनुपाधि का तरूप है नुद्धि बोल बुद्धि बोध तो स्वर्पुरुष का नहीं पुरुषता तो था बुद्धि बोध आत्मा पुरुष बुद्धि का प्रकाश करता है बुद्धि विषय में ही भाई तो विषय का बुद्धि नहीं तो पुरुष कैसे रहेगा इसलिए उत्तर देते पुरुष वस्तु तो बुद्धि बोध अपना का नहीं है पुरुष का स्तर पर तो चैतन्य है वो चैतन्य रहता है प्रकाश रहता है कोई प्रकाश हो तो प्रकाश हो तो प्रकाश करेगा प्रकाश हट जाएगा तो प्रकाश बुझ जाता है क्या नित्य तलामी नित्य द्विप आगे आने वाला है प्रकाश थे नित्य करने वाले को प्रकाश करता है नित्य करने वाले चलाइए तो नित्य काल में प्रकाश है बोल जाता है किसको प्रकाश करिया तो नहीं होने करिए प्रकाश रहता है तद अभाव प्रकाश नित्य करने वाले तो नो प्रकाश करेगा नहीं रहे तो प्रकाश रहता है ये प्रकाश स्वरूप है चैतन्य का स्वरूप चैतन्य पुरुष का स्वरूप चैतन्य ये शांत हो रहा है नहीं होता औपाधिक है उपाधि के कारण सत्य सामग्री काम शांतमूल तो स्वभाव स्पटिक स्पटिकवल फटिक स्वभास धवल स्पटते जता कृष्ण संधानोपाधि अरुणि स्पटिक अरुणिना रक्तता रक्तव उपाधि के उपाधि अरुणिम ना अरुणिमा है जता सुनो संविधान उपाधि जता कुम के संविधान सामिप्य जता सुन पास रह जाने से इस उपाधि के कारण लाल लिखता है इस प्रकार पुरुष का स्वरूप तो चैतन्य उसमें जो शांत घोर मूण आदि लिखते है जो सत्व रन गुण के कारण है और उपाधि है अनुपाधि का स्वरूप है तत्व चैतन्य और कुछ नहीं न तो उपाधि निवृत्त उपयुक्त निवृत्ति उपाधि नहीं रहने पर उपरुक्ता रहेगा उपाधि निवृत्त होने पर उपरित की निवृत्त नहीं हो तो अति प्रसंग रीतिभाव उपाधि जता दुष्कों को हटा लिया तो पति का भी हट जाएगा ये तो होता है अपनी पटीगमाय खरीद करे बहुत रुपया भी करेगा जता दुष्पो पास में रखा जता दुष्को उपाधि कर लाल लिखता है जता कुछ कोई लटका तो पटीगमला भी पड़ जाएगी नाच होता है ज्यादा उसमें तोड़ दिया उत्पादी की निवृत्ति होने पर उपहित की निवृत्ति नहीं होती ये अपने का माला की अप पास तो तो लाल पुष्प रखा और पुष्प बता दी माला भी टूट जाते ऐसा अर्थिकसंगलिए उपाधि के नाच होने पर उपहित की निवृत्ति नहीं उपही और उसको उपाधि युक्त तो नहीं कहेंगे उसमें उपाधि युक्त नहीं किन्तु वस्तु तो है चैतन नष्ट हो जाने पर शांत घोर मूल स्तरूप नहीं रहेगा कि उसका स्वाभाविक तो, अनुपाधिक तर्क तो क्या है चैतन्य पुरुष का अनुपाधिक तर्क चैतन्य रहेगा अन्य समाधि केवल रहता है सर्व प्रत्य तो अभिदेपी वेगम पर विकल्प बेगम बनाना पड़ेगा सर्वप्रत्य तो अभिदेपी वेगम विकल्प्य अधिकरण भाग उठते स्वरूप अपने से भिन्न नहीं होता है अपना स्वरूप तो सही फिर मेरा स्वरूप अपना स्वरूप कहते कहीं स्वरूप अभय अभेद भेद का विकल्प करते विकल्प क्या है शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प विकल्प करने का वस्तु तो है ही नहीं विकल्प करके मतलब नहीं वस्तु शून्य विकल्प होता है ज्ञान विकल्प का तो दो नहीं जैसे एक विकल्प कहतेचर विकल्प से वित होता है शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्य विकल्प वस्तु नहीं हो तो ऐसे जो शब्द के अनुसार ज्ञान होता है तो उसका तो नाम विकल्प वृत्ति तो बंधा पुत्र सुनने पर विकल्प वृत्ति होती है इस प्रकार यहाँ अभेद में भेद रहता है क्या दे दून कल दुकान करके अभिकरण भारत अधिकरण उत्तम सरुच में अधिकरण के अवस्थान सरुपे के अभिकरण बना दिया अयम एवं अर्थ भाष्य के दी एक अर्थ प्रकाश करते दूस करते स्वरूप प्रतिष्ठा कदमी चीज शक्ति यहाँ कही गली स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा कहते हैं पिछले सत्य शक्ति सरूप प्रतिष्ठा क्या समाचार विग्रह प्रतिष्ठा एक तो कहते व्यधिकरण गहोबरी सरुपे सप्तम तो प्रतिष्ठा प्रत्ये व्यधिकरण गहोबरी का जानते हो क्या है हाँ सप्तमी जीते समय बहुत सप्तम तो पूरे नेता तो करने के लिए कहा गया सस्तम तो के समय तो पूर्णता के होगा तो ये ये ज्ञान पर कंठे काल इत्यादि बनता है कंठे काली स्वर्व प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा है क्या तदानु चिट्ठी शक्ति तदानुता तो निरोध अवस्था में निवेश असम सामने में चिट्ठी शक्ति स्वर्व प्रतिष्ठा यहा कई वाले मुख्य अवस्था में जैसे स्वर्व प्रतिष्ठा है ठीक है तदानुता से क्या निरध अवस्था न व्यथान अवस्थाएं विभाव वित्थान अवस्था में स्वरूप प्रतिशत है नहीं निध्यवस्था में स्वीक न विस्थान अवस्था है वित्त कितो होता है निर्दीज समाधि को छोड़ करके जो संप्रदा तो समाधि होगी जो विस्थान भी निर्विजय समाधि की अपेक्षा और उसकी अर्थवेक्षा जितने वित्तीय मन में हो तब वो वित्तान द्वितान समाधिता नहीं हो तो विस्थान है समाधि अवस्था और विस्थान अवस्था है थानवस्थायाप्रतिष्ठता के चिंतते निरतरावस्थाया प्रतिष्ठती परिणाम हाँ ये अभिभ्यास की व्याख्या होगी सदा दशते सरुप्रतिष्ठाएं ओम नम